क्या दिखा तुम्हें? अचानक से रोही के इस तरह से एक्सप्रेशन को देखकर सब उसकी तरफ एक्साइटेड होकर देखने लगे हर्षित भागकर अपने लैपटॉप के पास पहुंच गया और फिर उसने वीडियो को रिवर्स करना शुरू कर दिया और पीछे और पीछे हाँ, थोड़ा और और। रूही हर्षित को ऑपरेट करते हुए बताने लगे हाँ बस इधर इधर ही थोड़ा सा आगे अच्छा रुको मैं वीडियो को स्लो मोशन डालकर प्ले करता हूँ तुम ध्यान से देखना और जहाँ रोकना होगा बताना हर्षित ने लैपटॉप पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए कहा इसके बाद वीडियो बिल्कुल स्लो मोशन में आगे बढ़ने लगा हाँ हाँ बस यही जूम करो थोड़ा ने स्क्रीन पर अपनी नजर गड़ाते हुए कहा इस वक्त सभी लोग बड़े ध्यान से स्क्रीन की तरफ देख रहे थे स्क्रीन पर जोधन के शरीर दाएं तरफ से नजर आ रहा था रूही इसी फोटो को जूम करवा रही थी लेकिन इस फोटो में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था हाँ ये देखो ये रूही ने एक्साइटेड होते हुए कहा विक्रांत समेत बाकी के लोग भी बड़े ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखने लग गए लेकिन उन्हें फोटो में कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रहा था सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था लेकिन ना जाने क्यों रूही इस फोटो को देख कर बहुत गया? बताओगे गया तीनों उंगलिया किस तरह से जुड़ी हुई है जबकि बीच वाली उंगली साफ दिखाई नहीं दे रही है रूही ने कहा अभी अभी किसी को रूही की बात ठीक तरह से समझ नहीं आ रही थी वो ना जाने क्या कहना चाहती थी तो इसका क्या मतलब है क्या ये किसी चीज का सिग्नल है क्या विक्रांत ने अपनी भोय टेडी करते हुए रूही से सवाल किया हाँ सिग्नल ही है रूही ने जवाब दिया पापा ने मुझे बताया था कि जब वो किसी के साथ होते हैं, तो फिर फिर दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए उंगलियों से इसी तरह के इशारे करके मैसेज देते हैं। और ये जो इशारा कर रहे हैं, इसका मतलब जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ वो यही है की आगे जाना थोड़ा डेंजर है ओ अच्छा विक्रांत की उत्सुकता अब जाकर शांत हुई वो भी जोधन सिंह के सीसीटीवी फुटेज को बार बार इसलिए देख रहा था क्योंकि उसे भी यही लग रहा था कि फुटेज देखने के बाद जरूर कोई ना कोई बड़ा क्लू निकलकर सामने आएगा इसका मतलब साफ है रोहित आगे बात करते हुए कहा मतलब उस दिन यहाँ पर पापा अकेले नहीं थे उसके साथ कोई और भी था ओ इसका मतलब तमिल स्टार की चोरी में कोई और भी इन्वॉल्व है लेकिन कौन कौन हो सकता है हर ने चौंकते हुए सवाल किया यहाँ भी विक्रांत का अनुमान सही निकला तो पहले से ही यही लग रहा था कि इस चोरी में कोई और भी इन्वॉल्व है वरना इतनी बड़ी चोरी करना अकेले जोधन सिंह के बस की बात नहीं है लेकिन अब उसके सामने बड़ी समस्या ये पता करना था कि आखिर जोधन सिंह के साथ कौन मिला हो सकता है आखिर किसने उसका साथ दिया एक बार फिर से थोड़ा जुम करो रोहिणी ने अपने हाथों की उंगलियों को ठीक उसी तरह से जोड़ने लगी जिस तरह से फुटेज में जोधन सिंह जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा था उसने जब एक बार अपनी उंगलियों को ठीक उसी तरह से जोड़ लिया फिर उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर उस दिन जो भी मेरे पापा के साथ वहां पर था वो कोई करीबी ही था क्योंकि तो ये जिस सिग्नल से पापा कम्युनिकेट कर रहे थे इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता था जो पापा के बहुत करीबी और खास थे सिर्फ उन्हीं को इस सिग्नल के बारे में पता है ओ तो कौन हो सकता तुम्हारे हिसाब से कोई आइडिया विक्रांत ने बहुए टेडी करते हुए रोई से सवाल किया कोई आइडिया नहीं है बस मुझे इतना पता है कि पापा के बहुत करीबियों को ही उनके इस सीक्रेट सिग्नल कोड के बारे में पता था उन्होंने मुझे एक बार इसके बारे में बताया भी उसी के ऊपर शक हो रहा है वो और जोधन बेहद करीबी भी थे और दोनों ही चोरी और स्मगलिंग का ही काम करते थे तो क्या पता उन दोनों ने साथ में मिलकर तमिल स्टार चुराने का भी प्लान बनाया हो हर्षित ने अनुष्का की बातों से सहमति जताते हुए कहा और अगर इस चोरी में कोई और भी इन्वॉल्व है तो फिर हो सकता है रूई ने, ने जवाब दिया बल्कि मुझे तो ये भी लग रहा है की मेरे पापा इस केस में थर्ड पर्सन है बाकी दूसरा बंदा वो है जो यहाँ एग्जीबीशन में उनके साथ गया हुआ है और तीसरा बंदा कहीं दूर आराम से बैठकर इन दोनों से काम करवा रहा है तो अगर वहां एग्जीबिशन में जोदन सिंह के साथ कोई दूसरा बंदा था तो हो सकता है कि तमिल स्टार उसी के पास हो और और ये भी तो है एक मिनट एक मिनट मुझे पूरा वीडियो एक बार फिर से देख लेने दो फिर और अच्छे से क्लियर होगा सब अचानक से हर्षित ने कहा और फिर वो तुरंत ही वीडियो को दोबारा शुरू से प्ले करके इसे बड़े ध्यान से देखने लगा हर्षित के साथ ही बाकी के लोगों ने भी बड़े ध्यान से वीडियो को देखना शुरू कर दिया खास पर इन लोगों की नजर वीडियो में दिख रहे जोधन सिंह पर थी जोदन के आसपास नजर आने वाले एक-एक व्यक्ति की को ये लोग बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व कर रहे थे। लेकिन लोगों को कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया ऐसा लग रहा था कि जोधन के साथ आया हुआ दूसरा आदमी जान बुझ कर कैमरे के ब्लाइंड जोन में चल रहा था ताकि कहीं से भी उसकी इमेज रिकॉर्ड न हो सके लेकिन हर्षित भी हार मानने वालों में से नहीं था उसने एंट्रेंस गेट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से लेकर अंदर जहां पर तमिल स्टार को रखा गया था वहां तक की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर दिया लेकिन फिर भी वहां पर कुछ खास नजर नहीं आया काफी देर तक ये लोग वीडियो खंगालते रहे लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा पता नहीं कि पापा सिग्नल भेज रहे थे रूही ने परेशान होते हुए कहा लेकिन ये तो कन्फर्म है कि वो किसी न किसी को जरूर मैसेज दे रहे थे लेकिन कौन था वो आदमी एक मिनट हर्षद ने वीडियो को बीच में रोकते हुए कहा जोधन सिंह का का दाहिना हाथ हाथ है है और वो शायद दिशा में मुंह करके खड़ा है। इसका मतलब जो उसके सिग्नल पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं इधर साउथ में खड़ा था और उसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए तो फिर उसकी फुटेज कैमरा नंबर चार में आनी चाहिए एक मिनट हर्षद ने कहा फिर तुरंत ही उसने कैमरा नंबर चार पर क्लिक करके उसके फुटेज को प्ले कर दिया डेमिट फक हर्षित वैसे तो हमेशा शांति रहता था लेकिन आज वो पहली बार इतना इरिटेट हो रहा था दरअसल हर्षित ने जब कैमरा नंबर चार का फुटेज प्ले किया तो पता चला कि इस कैमरे के ठीक सामने कोई शख्स खड़ा था जिसने के पूरे कैमरे के व्यू को ब्लॉक कर रखा था जिस वजह से वहां कुछ नजर नहीं आ रहा था जब हर्षित ने इस आदमी के फोटो को जूम भी किया तो भी इसका सिर्फ हाथ और कंधे तक ही सीन साफ नजर आ रहा था अभी भी उस आदमी की इमेज क्लियर नहीं हो रही थी अरे परेशान मत हो परेशान मत हो विक्रांत ने यहाँ पर किसी को इरिटेट होते देख कर कहा अच्छा एक काम करो अभी हमारे पास इंट्रेंस गेट का भी फुटेज है ना वो जरा वहाँ का भी फुटेज चेक करो वहाँ हो सकता है कुछ दिखाई पड़े विक्रांत की इस बात को सुनकर हर किसी ने अपना सिर हामी में भरते हुए हिला दिया और फिर सब लोगों ने अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आपस में फुटेज को डिवाइड कर दिया और बड़े ध्यान से एक एक फुटेज देखने लग तकरीबन दो घंटे तक इस वीडियो फुटेज को खंगालने के बाद भी इन लोगों के हाथ कुछ नहीं लगा एग्जीबीशन के भीतर जाने के लिए जितने एंट्रेंस गेट बने हुए थे उसमें से किसी भी गेट के फुटेज में जोधन का चेहरा नजर नहीं आ रहा था ये देखकर ये लोग और ज्यादा हैरान रह गए समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जोधन एग्जीबिशन के भीतर कैसे दाखिल हुआ था ऐसा लग रहा था कि जोधन के पास कोई जादुई शक्ति थी और वो इसी शक्ति की मदद से सीसीटीवी फुटेज से बचकर निकल रहा था